ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण के द्वितीय वर्णक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वर्णक के पूर्व पक्षी वृत्तिकार हैं उनका मत पहले बताया जा रहा है वृत्तिकार ब्रह्म को शास्त्र प्रमाणक तो मानते हैं किंतु उपनिषदों से ब्रह्म ज्ञापन तटस्थ रूप से नहीं मानते हैं स्वतंत्र रूप से नहीं मानते हैं कार्यान्वित अर्थ में ही पद की शक्ति होती है ऐसी उनकी मान्यता है इसलिए उपनिषदें कार्यान्वित रूपेण ब्रह्म का प्रतिपादन करेगी कार्य है अनुष्ठेय अर्थ संसार अंतपाति अभ्युदय फल के साधन के रूप से अनुष्ठेय कार्य यागा को बताता है कर्म कांड मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म उपासना को बताएगा वृत्तिकार के अनुसार ज्ञानकांड उपनिषदे वेदांत इसलिए उपनिषदों में जो मोक्ष साधन के रूप में यदि कोई बताया गया है तो वह अनुष्ठेय मानस क्रिया क्रियारूप उपासना बताई गई है किसकी तो ब्रह्म की ऐसा मानना है वृत्तिकार का वे अपने मत की स्थापना कर रहे हैं इसलिए कहा कि प्रतिपत्ति विधि विषय त्रास्त्र ब्रह्म समर्पित है ज्ञाप्य थे प्रतिपत्ति विधि विषय तया का उपाश्य रूप से ही प्रतिपत्ति है उपासना और उसका उसके विषय के रूप में उपासना के विषय को कहा जाता है उपाश्य तो उपासना विषय तया कहो या उपाश्य रूप से कहो उपनिषदों उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है अपूर्व अर्थ भी शास्त्र के द्वारा कार्यान्वित अनुरूप नहीं बताया जाता है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताए गए यूपादि के यूपे पशु बधनाती इत्यादि विधिवाक्यस्थ यूपादि पदार्थ विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए वेद में आए हुए जो यूपादि के ज्ञापक वाक्य हैं ये तक्षणादि वाक्य उन वाक्यों के द्वारा बताया जाता है कार्य अन्वित रूप से ही यूपादि पदार्थों को जो तक्षणादि संस्कारों से संस्कृत काष्ट विशेष है वह यूपदार्थ है ऐसा बताएगा यूपम तक्षति अष्टाश्री करोती इत्यादि वाक्य तो आह्वनीय पदार्थ बताएगा आधान संस्कार से संस्कृत अग्नि के रूप में अग्निन आदधित इत्यादि वाक्य जैसे आधान क्रिया अन्वित रूपेण्वनीय अग्नि का, का ज्ञापक वाक्य है ऐसे ही इत्यादि इंद्रम पुर मंत्रजत वाक्य में जो याग क्रियान्वित इंद्र पदार्थ हैं उसके ज्ञापक है ऐसे ही मोक्ष काम ब्रह्म उपासित इस वाक्यस्थ उपासनारूप कार्य के साथ अनवित ब्रह्म पदार्थों को बताते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयाव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते से लेकर के तदवत यहाँ तक के ग्रंथ से ये बात बताई गई अब कूत एत इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए तो ननु उत लिंग विषय ब्रह्मण कदिशेष्टी शंकते इति तो वेदांती वृत्तिकार के प्रति शंका करते हैं उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक लिंग सटक से उपनिषदों का तात्पर्य विषय ब्रह्म है ये निश्चित हुआ तो वो जो लिंग षटक से उपनिषद तात्पर्य विषयत्वेन रूपेण अवधारित ब्रह्म है उसका विधिशेषत्व यानि कार्यान्वित कैसे निश्चित होगा किस प्रमाण से निश्चित होगा इस प्रकार की शंका सिद्धांति करते हैं कुत एक यानी कार्यान्वित रूपेण ज्ञापनम पुतया ने कस्मात् प्रमाणात किस प्रमाण के आधार पर आप कहते हो निषेदे ब्रह्म का कार्यानुतत्वेन रूपे न ज्ञापन करती हैं स्वतंत्र रूप से नहीं ये प्रश्न हुआ वेदांतिका वृत्तिकार के प्रति इसका उत्तर वृत्तिकार दे रहे हैं प्रवृत्ति निवृत्ति इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि वृद्ध व्यवहार ही शास्त्र तात्पर्य निश्चय वृत्तिकार का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए टीकाकार अवतरण लिख रहे हैं जो वृत्तिकार के द्वारा सिद्धांत के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उस उत्तर वाक्य के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए अवतरण लिख रहे हैं वृत्तिकार का मानना है तात्पर्य का निश्चय शिष्टाचार से होता है शिष्टों के आचरण से वृद्धों के व्यवहार से होगा और वृद्ध लोग जब शब्द प्रयोग करते हैं तो वे व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को वृद्ध यानी शिष्ट लोगों के द्वारा प्रयुक्त जो वाक्य है शब्द हैं उनसे शक्ति ग्रहण निश्चित होता है शब्द का तात्पर्य अवगत होगा और वृद्ध लोग शब्द प्रयोग करते हैं श्रोता की अर्थ विशेष में प्रवृत्ति हो जाए और किसी विषय विशे विशेष से उनकी निवृत्ति हो जाए इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं वृद्ध वृद्ध यानी आयु वृद्ध नहीं शास्त्र अभिज्ञ शिष्ट हां वेदार्थ के विषय में जिनको संशय विपर्य रहित तो यथार्थ निश्चय है उन्हें कहा जाता है शिष्ट वे हैं वृद्ध और वे वृद्ध लोग शास्त्र अभिज्ञ लोग शब्द प्रयोग करते हैं तो जिसके लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए शब्द प्रयोग होता है इसलिए वृद्ध व्यवहार से आगे कह रहे हैं हाँ वृद्धों का पहले आया है ना अनुभव भी अनुभव भी अपने अपने योग्यता के अनुसार प्रमाण बनते हैं तो उसका निराकरण नहीं करते ये कहा है तो वृद्ध व्यवहारे स्रोतु प्रवृति निवृत्ति उद्देश्य अपूर्व प्रयोगो दृश्यते। तो शास्त्र अभिज्ञ लोगों के द्वारा जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो श्रोता की प्रवृत्ति निवृत्ति को ध्यान में रख करके अपूर्व शब्द प्रयोग करते हैं वे अपूर्व प्रयोग दृश्य अतः अतः इसलिए निश्चित होगा कि शास्त्री ते एव प्रयोजने तो ते ये सरो नाम परामर्शक है किसका प्रवृत्ति निवृत्ति का द्विवचन है ना तो ते यानी प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजने प्रयोजने भी द्विवचन है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि प्रयोजनम प्रयोजने प्रयोजनानि तो शास्त्र का प्रयोजन वही है जो जिसके लिए वृद्ध व्यक्ति लोग प्रयोग करते हैं शब्द प्रयोग जिसके लिए करते हैं तो श्रोता की प्रवृति निवृत्ति के लिए वृद्ध व्यवहार में अपूर्व प्रयोग देखा जा रहा है तो वृद्ध व्यवहार में अपूर्व प्रयोग का जो उद्देश्य होगा वही शास्त्र का भी प्रयोजन सिद्ध होगा तो वृद्ध व्यवहार में अपूर्व प्रयोग का उद्देश्य है श्रोता की प्रवृत्ति निवृत्ति तो यहां पर भी श्रोता की शास्त्र अधिकारी की प्रवृत्ति निवृत्ति ही शास्त्र यानी वेद का प्रयोजन होगा वेद का प्रयोजन वेदाधिकारी की वेद अध्यता की प्रवृत्ति निवृत्ति है तेज कार्य ज्ञान कार्य कार्यपरत्व शास्त्र ते यानी प्रवृत्ति निवृत्ति तो प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पन्न होती है जन्य है किससे तो कार्य ज्ञान से उपादे रूप और कार्य दो प्रकार का है उपाधेय और हेय तो उपादे रूप कार्य ज्ञान से प्रवृत्ति और हेय रूप कार्य ज्ञान से निवृत्ति होती है इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति मात्र को माना जाता है कार्य ज्ञान जन्य उसमें फिर उस ज्ञान का विषयभूत जो कार्य है उनके उसके अवान्तर दो भेद होंगे हे रूप कार्य उपादेय रूप कार्य यागादि धर्म है उपादेय रूप कार्य हिंसादि अधर्म है हेयर रूप कार्य तो हेयर रूप कार्य ज्ञान से हो जाती है उस हिंसादि हेयर रूप कार्य ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है भावी अनर्थ संपादकत्वेन रूपेण तो जब भविष्य में हिंसादि करने वाले को हिंसादि दुख प्रदान करेंगे तो विवेकी अपने भविष्य में दुख के साधन के रूप में ज्ञात तो हिंसादि से निवृत्त होगा इस दृष्टि से वो हेय ज्ञान हे रूप कार्य ज्ञान निवर्तक बनता है और धर्मादि भविष्य में अनुष्ठाता के सुख संपादक होते हैं इस ज्ञान से कर्ता में धर्मादि का निष्पादन करने में प्रवृत्ति होगी तो ये कहते हैं कि च ततः कार्यपरत्व कार्य शास्त्र कार्यशेष प्रवृत्ति इति तो तेत कार्य से सत्व ब्रह्मण तो शास्त्र हुआ कार्यपरक हो क्योंकि कार्य ज्ञान से ही प्रवृत्ति निवृत्ति होगी इसलिए जिसके ज्ञान से शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो शास्त्र उस अर्थ का ज्ञापक माना जाएगा उसके ज्ञान का जनक माना जाएगा उसमें उसका तात्पर्य माना जाएगा तो कार्य ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध हो रहा शास्त्र का तो कार्य का माना जाएगा प्रतिपादक शास्त्र को कार्य का ज्ञापक माना जाएगा उस दृष्टि से लिखा कि कार्य परत्वम शास्त्र शास्त्र का तात्पर्य कार्य में माना जाएगा और तत कार्य शेषत्व ब्रह्मण तो शास्त्र का तात्पर्य विषय कार्य है और बाकी यदि शास्त्र में चर्चित पदार्थ हैं तो माने जाएंगे वे शास्त्र का परम तात्पर्य विषय जो कार्य है उसका अंग है शेष है तो उपनिषद रूप शास्त्रम का भी तात्पर्य निकलेगा प्रवृत्ति निवृत्ति जिसके ज्ञान से होती है ऐसे कार्य में तो उपनिषदों का प्रयोजन जो मोक्ष है उसकी सिद्धि होगी उपासना में प्रवृत्ति से मोक्ष काम चाहता है मोक्ष को और उस मोक्ष को चाहने वाले को उपनिषदे कहेगी कि मोक्ष प्रदान करने वाला जो कार्य है ब्रह्म उपासना उसमें प्रवृत्त हो जाओ जैसे स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग कामो यजेत तो यह वाक्य कहता है स्वर्ग दिलाने वाला जो याग है उसके अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाओ ऐसे मोक्ष दिलाने वाली ब्रह्म उपासना के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाओ ये मुमुक्षु को उपनिषदे बताएगी तो ब्रह्म का उपासना रूप जो कार्य है उसके शेष रूप से यानी विषय रूप से कर्म रूप से निरूपण उपनिषदों से होगा ततः कार्यशेषत्व ब्रह्मण इह प्रवृत्ति इति इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान वृत्तिकार की ओर से सिद्धांतिके के कुत इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है लिख रहे तो लिखा तो भाष्य है ये लेकिन ये पूर्वपक्ष भाष्य है वृत्तिकार के मत को बताने वाला भाष्य है वृत्तिकार के प्रति जो एक प्रश्न हुआ उसका उत्तर देने वाला यह वाक्य है प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् प्रयोजन शास्त्र यानी वेदस् प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन ये तत्तम ये लगाना उपनिषदे ब्रह्म का कार्यान्वित रूपे न ही ज्ञापन करेगी ये जो निश्चय हमने किया है यह इस आधार पर किया है ये पूछा था ना सिद्धांति ने को कि कुत ए तत् कार्यान्वित रूपेण उपनिषदों से ब्रह्म, ब्रह्म प्रतिपादन होगा ये आप किस प्रमाण से किस हेतु से निश्चित करते हो तो ये हेतु बताया शास्त्र से प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन तो वेद प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन वाला होने से हमने ये निश्चय किया कि ज्ञान कांडात्मक वेद के द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन कार्यान्वित न होगा इस हेतु का स्पष्टीकरण है हेतु की सिद्धि की जा रही है तथा तथा इत्यादि इत्यादि से तथा ही इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार शास्त्रस्य शास्त्र से नियोग पर वृद्धसमति न, न ये अधिक छपा है तथा ही इत्यादि ना तो शास्त्रस्य शास्त्र निगपर वृद्धसमति आह तथा इत्यादि न तो वेद नियोग परक है नियोग शब्द का अर्थ है कार्य तो नियोग परक यानी परक है पहले कहा था ना कि कार्य परत्व शास्त्र से कार्य ज्ञान जन्य कार्य परत्व शास्त्र और यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र नियोग परत्व तो यहाँ नियोग शब्द का अर्थ है कार्य तो कार्य परत्व शास्त्र से कार्य परत्व नियोग परत्वे का अर्थ निकलेगा वृद्ध संमतिम आह वृद्ध की सम्मति को बताते हैं अभिज्ञ लोगों की सम्मति बताते हैं वृत्तिकार वृत्तिकारृत्तिकार ने कहा ना कि शास्त्र कार्य परक है तो शास्त्र कार्य परक है ये जो वृत्तिकार का मानना है इसमें शिष्टों की अनुमति भी बता रहे हैं शिष्ट का अनुमोदन हमारे बात में है ये कह रहे हैं तो वृद्धसम्मतिम आह आगे हैं तथा ही शास्त्र तात्पर्य विदह आहू न अधिक हैं, हम हाँ। उसकी जरूरत नहीं है तो शास्त्र तात्पर्य विदह आहू शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले तो शास्त्र तात्पर्य विदह बहुवचन है आहू का कर्ता है एक शास्त्रवित दो शास्त्रवित्त नहीं अनेक शास्त्रवित्त और बहुवचन आदरार्थ में भी होता है तो शास्त्र तात्पर्य विदह शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले कहते हैं तो शास्त्र हैं वेद और वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं शबर स्वामी वेद के वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं जयमिनी ऐसे कई तो जयमिनी और जयमिनी जी के सूत्र पर भाष्य लिखने वाले शबर स्वामी इनके वाक्य यहां पर बता रहे हैं दोनों के भी ये वृत्तिकार के अनुसार शास्त्र तात्पर्य वीत है जयमिनी जी भी और शबर स्वामी जी भी हा वो तो अपना अपने मत का समर्थन जिन शिष्ट लोगों से हो सकता है ऐसे शिष्ट लोगों का वचन बताया जाएगा हाँ, हाँ। तो दृष्टो हि बोधनम इति चोदने क्रिया प्रवर्तकम वचनम ये दो वाक्य हैं स्वामी के और तस्य तद् तस्मुपदेश तूताता क्रिया साम आम क्रियावादक्यम अतदर्थना ये तीन सूत्र वाक्य हैं जयमिनी जी के तो पूर्वमीमसा के सूत्र सूत्रवाक्य तथा इन सूत्रों के भाष्यवाक्य इनको यहां पर वेदों का तात्पर्य कार्य में ही होगा इस अर्थ के समर्थक के रूप में बताया जा रहा संवादक के रूप में बताया जा रहा तो ये जो दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्माव कर्मावबोधनम इसमें तस्य शब्द का अर्थ है वेद तस् वेद से तो दृष्टो अर्थ अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन तो वेद का दृष्ट प्रयोजन है वो क्या है वो है कर्मावबोधनम तो ज्ञान दृष्टफल है ना और किसका ज्ञान तो कर्म का ज्ञान तो वेद का दृष्ट दृष्टफल है बोध कर्म का ज्ञापन कर्म ज्ञान करना अपने अधिकारी को ते लिखते हैं दृष्टो ही तस्थ कर्मावबोधन इसमें तस्य शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार तस् यानी वेद अच्छा उससे पहले थोड़ा टीका में और भी है वो देखिए हाँ हाँ नियोग का अर्थ करते हैं टीकाकार क्रिया कार्यम नियोगो विधि धर्मो अपूर्वम इति कहते ये सब पर्यावाचक शब्द है इसलिए इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग कर लें तो एक अर्थ निकलेगा तो उसमें पहले कार्य परत्वम शास्त्र इसमें कार्य शब्द का प्रयोग किया है और न आ, क्या तथा ही इत्यादि ना इसके अवतरण में नियोग परत्वम शास्त्र नियोग परत्व में नियोग शब्द का प्रयोग किया तो कार्य और नियोग ये दोनों पर्याय शब्द हैं इनके पर्याय और भी हैं वो बताया है। क्रिया कार्य नियोग विधि धर्म अपूर्व ये जो शब्द हैं यहां पर ये सब पर्याय वाचक शब्द हैं क्रिया कार्य एक अर्थक है नियोग का भी अर्थ क्रिया निकलेगा कार्य निकलेगा विधि ये भी नियोग का यानी कार्य का परामर्शक है धर्म अपूर्व इति मैंने अर्थांतर नहीं है एक ही अर्थ के परामर्शक है अब दृष्टो हि तस्थ इसका अवतरण है वो वेदार्थ वेदाथकांक्षायाबर भाष्योक्त भाष्य कृता उक्तम दृष्टो ही तो शाबर भाष्यकार को उनके विद्यार्थी ने पूछा कि वेद का अर्थ क्या है तो इसका उत्तर देते हुए शाबर भाष्यकार ने यानी शबर स्वामी ने भाष्यक तो है शाबर जैसे शंकर भाष्य है ना भाष्य का, का विशेषण है शांकर भाष्य तो भाष्य तो अनेक है तो कौन सा भाष्य शंकर भाष्य शाबर भाष्य तो भाष्य के लेखक के नाम के साथ वो एक प्रत्यय होता है नाम के वाचक शब्द से तेन कृतम इस अर्थ में अण प्रत्यय तो बन जाता है शंकर, शंकरेण कृतम शंकरम भाष्यम और शबरेणत शाबरम भाष्यम शाबरभाष्य पतंजलि व्यास न्यास कृतम यानी वैयासीक भाष्यम व्यास नृतम इस अर्थ में वो एक होकर के वैयासिक बन जाता है तो वैयासिक वो क्या है वैयासिक ब्रह्म सूत्र भी है और वैयासिक भाष्य भी है कहा है वैया भाष्य हैं जी का कोई भाष्य नहीं है सूत्रकार करके तो प्रसिद्ध है ही भाष्यकार भी हैं वे भाष्य तो वार्तिक है हाँ। भाष्य कहाँ है व्यास जी का पतंजलि दर्शन पर योग दर्शन पर व्यास भाष्य है ना व्यास जी ने भाष्य लिखा पर हाँ। पतंजलि जी के ये योग दर्शन पर व्यास भाष्य है ना नहीं है हाँ। व्यास जी का भाष्य है हाँ? तो ये ये व्यास जी पाराशरीय नहीं है क्या ये ब्रह्मसूत्र के रचयता व्यास पराश हाँ? हाँ? तो क्या हुआ तो समकाल में भी तो? हाँ, बाद में लिखे या पहले लिखे तब भी भाष्य पहले भी लिखा और बाद में ब्रह्म सूत्र भी लिखा तब भी ये अनेक दर्शनों में एक ही दर्शनकार के क्या नाम एक ही लेखक की व्याख्याएं हो जाती हैं ये जो है हाँ? हाँ, कई दर्शनों में एक के मंडन मिश्र के वो विधि विवेक मीमांसा का दर ये है और सुरेश्वराचार्य के रूप में जो है वार्तिक वगैरह है तो एक लेखक अनेक दर्शनों पर नहीं लिखता ये थोड़ा ही है आ, आपके काशीकांत जी महाराज जी लीजिए अभी द्वादश दर्शन पर लिखा है तो द्वादश दर्शन कारण के केसरी कहा जाता है उनको तो ये जो है तो शाबर भाष्य यानी शबर स्वामी जी के द्वारा किया गया है इसलिए शाबर भाष्य कृता ये तृतीयांत है उक्तम को वेदार्थ इस आकांक्षा इस प्रकार की आकांक्षा होने पर शाबर भाष्यकार के द्वारा कहा गया ने शबर स्वामी जी के द्वारा ये कहा गया क्या कहा गया कि दृष्टो ही तथ तस्य, तस्य कर्मावबोधनम ते वेदस्य अर्थ यानी प्रयोजन दृष्ट कोई अदृष्ट फलक नहीं है अभी तो उसका फल है कर्मावबोधनम का मतलब कर्म में उसका तात्पर्य है उसका तात्पर्य विषय कर्म है वेद का तात्पर्य विषय कौन है तो कहते हैं कर्म है कर्म यानी कार्य नियोग क्रिया आगे हैं चोदनेती क्रिया या प्रवर्तकम वचनम ये भी उन्हीं का वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीकाकार्यम वेदार्थ इतना सूत्रस्थम भाष्यम आह चोदने तो कार्य ही वेदार्थ होगा इस अर्थ का ज्ञापक भाष्य बताया जा रहा है चौदना सूत्रस्थम भाष्यम चौदना सूत्र है चौदना लक्षण अर्थो धर्म एक जैसे यहां पर पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा है जन्माद यानी यत अस्य जन्मादि तद्ब्रह्म ऐसे पूर्व मीमांसा में पहला सूत्र है अथातो तो धर्म जिज्ञासा और दूसरा है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म धर्म क्या है तो विधि वाक्य के द्वारा विधि वेद पांच प्रकार का है ना वेद हैं पांच प्रकार का मीमांसकों के अनुसार जितने वेद वाक्य हैं उसके पांच में से किसी न किसी में अंतर्भाव होता विधि निषेध अर्थवाद मंत्र नाम नामधे ये पांच तो जो कोई भी वेद वाक्य होगा या तो विधि होगा विधि रूप होगा या तो निषेध होगा या तो अर्थवाद होगा या तो मंत्र होगा या तो नामधेय होगा छठा कोई प्रकार नहीं होता वाक्य का पांच ही प्रकार होता है उसमें से जो विधि रूप वेद है उसको बताता है वेद वे तो पांचो है चो प्रकार का वाक्य वेद कहलाएगा लेकिन चौदना शब्द से चोदना लक्षणों अर्थो अर्थोधर्म इसमें इस सूत्र में मूल जयमिनी जी के सूत्र में चोदना पदार्थ क्या है यह जिज्ञासा भी, तो शबर स्वामी ने कहा कि मूल सूत्र में चौदना शब्द का अर्थ विधि रूप वेद है विधिरूप वेद को बताने के लिए जयमिनी जी ने उचोदना शब्द का प्रयोग किया को हाँ? को क्या को हाँ। वो तो फल प्रवृत्ति निवृत्ति ये फल है शास्त्र का फल है प्रवृत्ति निवृत्ति उद्देश्य ये बता और यहां केवल धर्म का लक्षण पूछा गया कि धर्म कौन है तो धर्म तो है विधि वाक्यों के द्वारा ज्ञाप्य विहित तो वो धर्म और अधर्म होगा निषेध वाक्यों के द्वारा जिसका निषेध किया जा रहा है वो हा और चोदना शब्द तो विधि को बताएगा हा तो ये जो शबर भाष्य का वाक्य है चोदनेती क्रिया या प्रवर्तकम वचनम ये कहा का है तो कहते हैं टीका में टीकाकार इसके अवतरण में लिखते हैं कि कार्य वेदार्थ इत्यत्र चोदना सूत्रस्थम भाष्यम आह चोदना लक्षणोर्थो धर्म इस सूत्र पर लिखा हुआ जो भाष्य है और उस भाष्य के वाक्य को बताया जा रहा है इस अर्थ का संवादक के रूप में कि वेद का कार्य में ही तात्पर्य है वेदार्थ कार्य रूप ही होगा इस अर्थ के समर्थक के रूप में शबर स्वामी जी के भाष्य वचन को वृत्तिकार बता रहे हैं कौन से भाष्य वचन को बता रहे हैं तो सूत्रस्थ भाष्य वचन को तो वो वचन है चोदनेती क्रियाया प्रवर्तकम वचनम तो भाष्य लिखते हैं तो मूल सूत्रस्थ एक एक पद का अर्थ बताते हुए लिखा जाता है ना तो इसलिए ये तो हुआ प्रतीक वहां मूल सूत्रस्थ चोदना शब्द और उससे क्या अर्थ बताया जा रहा है तो कहते हैं क्रियाया प्रवर्तकम वचनम तो क्रिया में प्र, प्रवर्तन करने वाला क्रिया में प्रवृत्ति अधिकारी की करने वाला जो वचन है वो विधिवचन होता है प्रवृत्ति का जनक तो क्रियाया प्रवर्तकम वचनम चोदना का अर्थ निकला विधिवाक्य विधि रूप वेद वो है चोदना और उससे लक्षण शब्द का अर्थ है ग्यायमान तो विधि के द्वारा ग्ञामान जो सफल अर्थ है उसे कहा जाता है धर्म विधि वाक्य के द्वारा ज्ञामान सफल अर्थ धर्म है ऐसा चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इस सूत्र से जयमिनी जी ने धर्म का लक्षण किया है धर्म की परिभाषा की है दिमिनी जी को पूछा उनके विद्यार्थी ने कि धर्म क्या है तो वेदेन तो विधि रूप वेद के द्वारा ज्ञायमान जो सफल अर्थ है वो है धर्म तो यागादि ये विधि वाक्य के द्वारा ज्ञायमान है और स्वर्गा फलक हैं, इसलिए सफल है वो धर्म उसमें सफल अर्थ शब्द सफल अर्थ को बताता है अर्थ का अर्थ है अर्थवान प्रयोजनवान सफल निष्प्रयोजन नहीं ये विधि वाक्य तो सफल साधन में ही प्रवृत्त कराएगा तो ये सफल ये देने की जरूरत क्या थी ये एक आशंका जयमिनी जी के प्रति लोग करते हैं तो वहां पर बताया जाता है मीमांसा में कि एक सेन याग का विधान करने वाला विधि वाक्य है सेने न अभिचरण यजेत तो ऐसा तो सेन नामक याग से अनुष्ठान करें याग का अनुष्ठान करें वो अभिचारात्मक याग है अभिचारात्मक याग कहलाता है किसी की हिंसा के लिए किया जाने वाला याग किसी को मारने के लिए किया जाने वाला याग तो वो विधि वाक्य हैं, ये जे तो निषेध नहीं है विधि है और इसका अधिकारी है जो बहुत नुकसान किसी ने पहुंचाया और उसके प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ है किसी यजमान के वेदाधिकारी के चित्त में और उस क्रोध वशात वह चाहता है तत्काल नुकसान पहुंचाने वाले को समाप्त करना मिटाना चाहता है इस संसार से हत्या करना चाहता है उसकी और तलवार उठा करके दौड़ रहा है उसके प्रति तो उसे यह सेने न अभिचरण यजेत ये वाक्य कहता है कि यदि सीधे सीधे जाकर के सबके सामने मारोगे तो इस लोक में भी हत्यारे सिद्ध हो जाओगे जेल में जाओगे और परलोक में तो जो होना है वो होगा ही इसलिए क्या करो कि तुम्हारा उद्देश्य तो खाली नुकसान पहुंचाने वाल को शत्रु को मारना है ना तो शग करो के करने से तुम्हारा शत्रु मर जाएगा और कहीं हत्यारे भी तुम सिद्ध नहीं हो जाओगे तो दृष्ट जो अनर्थ है उससे बच जाओगे इसके लिए शेनयाग करो हाँ? उसमें नहीं बचेगा हाँ? तो वेद इसलिए तो वहां पर फिर अवान्तर प्रकार किए जाते विधि के तीन प्रकार का विधि वाक्य होता है परिसंख्या विधि उत्पत्ति विधि और नियम विधि उसमें उत्पत्ति विधि के द्वारा विहित जो अर्थ है उसके अनुष्ठान से यह लोक तथा परलोक उभयत्र कल्याण ही कल्याण होता है और परिसंख्या विधि के द्वारा बताए गए अर्थ के अनुष्ठान से यहाँ पर जो दृष्ट अनर्थ होना है वह रुक जाता है और भविष्य में होने वाला जो अनर्थ है वो रुकता नहीं है लेकिन उस परिसंख्या विधि का उद्देश्य होता है कि मैं जो करने के लिए कह रहा हूं वह सामने वाला न करे इसके लिए परिसंख्या विधि का विधान होता है कि जिसको हम कह रहे हैं करो करके उसका अभिप्राय होता है कि न करें जैसे बच्चा धूप में खेल रहा है मां बार बार उसको उठा करके छाया में रख रही है और वो फिर उधर ही जा रहा है तो कहे कहेगी कह कि मर जा करके वहां पर तो वो धूप में जाकर के मरो ऐसे मरने में उद्देश्य नहीं उसका तो है कि उधर धूप में जाए ना इसमें कहीं विरोधी हैं उनके घर में जाने के लिए कहीं भंडारा है और विरोधी हैं और बच्चे को क्या मालूम है वो जाता जानता है कि अच्छे बने हुए हैं व्यंजन तो जाकर के खा ले तो मां कहती है जाओ विष खा लो तो विष खा लो का मतलब कहीं विष रखा हुआ और उसको उठा करके खा लो ये अभिप्राय नहीं है का मतलब वो शत्रु है और उसके यहाँ बिना निमंत्रण के जाओगे अनादर होगा तो विष खाने जैसा ही है दुख पहुंचाने जैसा ही है तो उसका विष खाओ इसमें तात्पर्य नहीं है ऐसे परिसंख्या विधि का तात्पर्य सेन या का अनुष्ठान कराने में नहीं है लेकिन तत्काल हिंसा करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है उसको रोकना तत्काल अनर्थ अनुष्ठान से रोकना ये मात्र उद्देश्य है फिर वेद का अभिप्राय है कि इस समय रुक जाएगा क्रोध शांत तो हो जाएगा तो उसके मन में अपने आप विवेक आएगा कि सैन याग का अनुष्ठान करने के लिए ऐसे ऐसी सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा गया है जिसके लिए पसीने छूट जाते हैं तो इतना सब परिश्रम करूं और फिर उसका फल है सामने वाला मरेगा तो भविष्य में अनर्थ तो होगा ही इससे अच्छा है कि इसने जो है कष्ट मुझे पहुंचाया भावी जन्म में उसके कर्म का फल वो भोग लेगा क्यों मैं उसे ये करूं मेरा यह ऐसा प्रारब्ध उसको निमित्त बना करके भोगने का आया होगा ऐसा विवेक उसके चित्त में आएगा और शैनयाग से वह निवृत्त हो जाएगा याग का अनुष्ठान ही नहीं करेगा यह अभिप्राय रहता है लेकिन है तो वो भी विधि वाक्य उसके द्वारा विहित तो अर्थ है ज्ञापित अर्थ है शेनयाग उसको भी कहीं धर्म न समझे उसमें भी धर्मत्व का लक्षण घटेगा यदि अर्थ पद नहीं देंगे चौदना लक्षणों धर्मा इतना ही करेंगे तो अर्थ निकलेगा कि विधि ना ज्ञाप्यमान धर्म विधि के द्वारा ज्ञापित तो जो क्रिया है वो धर्म है तो शैन याग भी विधि के द्वारा ज्ञापित है लेकिन अर्थ यानी प्रयोजनवान नहीं है शेनयाग करने से इस शरीर के छूटने के बाद जो हिंसा का फल होता है अनर्थ की प्राप्ति नर्क आदि की प्राप्ति वो होगी ही वो प्रयोजन नहीं है अनर्थ है और इसलिए उसका व्यावर्तन हो जाएगा भले ही लक्षण है लेकिन अर्थ नहीं है यानी सफल नहीं है इसलिए उसे धर्म नहीं कहा जाएगा ये वहां पर मीमांसा में कहा गया है चौदना सूत्रस्तम भाष्यम आह चोदनीति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम तो विधि को चोदना शब्द से कहा जाता है और आगे टीका है थोड़ी सी उसको देखिए चोदनीति इस प्रतीक के बाद क्रियाया क्रियायानि नियोगस्या ज्ञान द्वारा प्रवर्तकम् प्रवर्तक वाक्य चोदना उच्यते चोदना लक्षणोंथो धर्म इस सूत्रस्थ चोदना पद से कहते हैं उस वाक्य को कहा जाता है जो क्रिया यानि नियोग के ज्ञान द्वारा अपने अध्यता के अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न करे अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थ के अनुष्ठान किए उसकी निष्पत्ति के लिए अध्यता में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला वाक्य चोदना पदार्थ है तो इस प्रकार इन दो वच वच्ण भाष्य वचनों के माध्यम से ये वृत्तिकारे बताना बताने का प्रयास किया कि वेद का तात्पर्य कार्य में ही है कार्य परक ही वेद है इस अर्थ ये जो उनका मानना है वृत्तिकार का उस मान्यता में शबर स्वामी जी के ये वचन भी अपनी अनुमति प्रदान करते हैं संवादक है उनकी सम्मति है ये कहते हैं अब शबर स्वामी रूपी वृद्ध की सम्मति बता करके जयमिनी जैसे वृद्ध की सम्मति को बता रहे हैं कार्य ही वेदार्थ होगा इस अर्थ में तस्य तस्म उपदेश इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार शबर स्वामी संक्वा सम्मतिम आह इति। तो शबर स्वामी जी की कार्य ही शास्त्रार्थ है शास्त्र का तात्पर्य विषय है इस अर्थ में शबर स्वामी की सम्मति बता करके जयमिनी जी की सम्मति बताते हैं वृत्तिकार तस्य ज्ञानम उपदेशः इसमें तस्य ये सरोनाम सूत्र में जो है धर्म का परामर्शक है जो तस्य ये सरोनाम है वह प्रकृत अर्थ का परामर्शक बनेगा ना और प्रकृत है अथा तो धर्म जिज्ञासा में धर्म और उसी का लक्षण किया चौदना लक्षणो धर्म ये हैं पूर्व में जिज्ञासित और चौदना लक्ष धर्म अर्थ धर्म इससे लक्षित इस लक्षण से लक्षित जो हो धर्म है उसका परामर्शक हो जाएगा तस्य शब्द और उसका ज्ञान यहां ज्ञान शब्द ज्ञापक अर्थ में है प्रमाण अर्थ में है जानाति इति ज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं ज्ञान शब्द की तो ज्ञान शब्द ज्ञान के साधन का परामर्शक बनता है तो तस् ज्ञानम यानी ज्ञान कारणम धर्म ज्ञान का कारण यानि धर्म का ज्ञापक प्रमाण ज्ञान शब्द है नहीं सूत्र में तो ज्ञान पद का प्रयोग है और फिर वो उसमें टीका में ज्ञानम का अर्थ करेंगे ज्ञापकम हाँ, वो अंतर्भावित नियर्थ सूत्र में है सूत्र में तो अंतर्भावित नियर्थ है जब उसकी व्याख्या करेंगे तो व्याख्या वो नीच प्रत्यय जोड़ करके करेंगे लेकिन सूत्र में तो ज्ञान आया है हा हाँ, ज्ञान के साधनों को ज्ञान कहा है ऐसे यहां धर्म विषयक परमा का उत्पादक जो वाक्य है उसको ज्ञान कहा तो तस्य ज्ञानम इसमें ज्ञानम का अर्थ हो धर्म का उत्पादक धर्म विषयक परमा का उत्पादक वो कौन है उपदेश उपदेश का अर्थ है आपका वो विधिवाक्य विधिवाक्य धर्म के धर्म विषयक परमा का उत्पादक वाक्य वो हो जाएगा उपदेश शब्द का अर्थ वो विधि वाक्य यानी विधि रूप वेद तस् ज्ञानम उपदेश थोड़ी टीका है इस पर तो सूत्रस्थ तस् शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया कि धर्मस्य तस्य तस् धर्मस्य ज्ञानम का अर्थ करते हैं ज्ञापकम और उपदेश शब्द का अर्थ कर दिया अपौरुषेय विधिवाक्यम उपदेश उपदेश शब्द का अर्थ कर दिया अपौरुषेय विधिवाक्य वो धर्म का ज्ञान है का मतलब ज्ञापक है धर्म विषयनी प्रमा का उत्पादक है विधिवाक्य तो तस्य धर्मैण अव्यतिरेकात इत्यर्थ तस्य धर्मैण अव्यतिरेकात यही है ना यहां पर हां तस्य धर्मैण अव्यतिरेकात तो नहीं नहीं उपदेश नहीं वो जो विधि वाक्यर्थ तस्य शब्द से लेना जो विधि वाक्यार्थ है विधि वाक्य के द्वारा ज्ञापित अर्थ है वह धर्म से अभिन्न है व्यतिरेक का तो अर्थ होता है भेद अवेतिरेकात का अर्थ निकलेगा अभेद तस् तो धर्मे न अव्यतिरेका का अधिकारेगा विधि वाक्यर्थस्य धर्मेन अभेदात हाँ, एक है विधि वाक्यर्थ और धर्म एक वही दो चीज नहीं है वही धर्म है विधि वाक्यर्थ ही धर्म है इसलिए विधि विधि को कहा जाएगा ज्ञापक धर्म का ज्ञापक प्रमाण ये यहां पर कहते हैं तस्य धर्मेन तस् धर्मेण अव्यतिर ये आगे हैं है पूरा सूत्र यहाँ पर नहीं दिया एक होगा सूत्र तो ऐसा होना चाहिए मूल में कि तस्य तस् उपदेशः उपदेशो अव्यतिका ऐसा तस्य तस्म उपदेशः उपदेशो तो उसमें उस अव्यतिरेका पद का अर्थ कर दिया कि धर्मेण अने विद्यार्थस्य जो उपदेश पदार्थ बताया है विधिवाक्य उस विधि वाक्य के अर्थ का धर्म से अभेद होने से और दो सूत्र हैं इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण